एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था उस झुंड का सरदार नामक एक विशाल पराक्रमी, गंभीर और समझदार हाथी था। सब उसी की छत्रछाया में सुख से रहते थे वह सबकी समस्याएं सुनता उनका हल निकालता छोटे बड़े सबका सब बराबर ख्याल रखता था एक, एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा वर्षों पानी, पानी नहीं बरसा सारे ताल तलैया सूखने, सूखने लग गयी पेड़ पौधे कुमला गए धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गया हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया हाथियों ने अपने सरदार से कहा सरदार कोई उपाय सोचिए हम प्यासे मर रहे रहे हैं, हैं। हमारे बच्चे तड़प सबसे पहले ही सारी समस्या जानता था सबके दुख समझता था पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय किया जाए सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आ गई और चतुर्दत्त ने कहा मुझे ऐसा याद आया है कि मेरे दादाजी कहते थे यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी सूखता नहीं है हमें वहां चलना चाहिए सभी को आशा की किरण नजर आई हाथियों का झुंड द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा बिना बीन पानी, पानी के, के दिन, दिन की गर्मी में सफर करना बहुत सफर मुश्किल था अतः हाथी रात को सफर करते पांच रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए सचमुच ताल पानी से भरा हुआ था सारे हाथियों ने खूब पानी पिया जी ताल में नहाए और उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी तो गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों पैरों तले कुचले गए उनके बिल रोंदे गए उनमें हाहाकार मच गया बचे खुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा थी। एक खरगोश बोला हमें यहाँ से भागना चाहिए एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था उसने कहा हमें अक्ल से काम लेना चाहिए हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हारा विनाश कर देंगे वे तुम्हें श्राप देंगे एक अन्य खरगोश ने इसका समर्थन किया चतुर ठीक कहता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूध बनाकर कर के पास भेजेंगे इस प्रस्ताव पर सभी सहमत हो गए। एक बहुत चतुर खरगोश था सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी बातें बनाना भी उसे खूब आता था बाद में बात निकालते जाने में उसका जवाब ही नहीं था जब खरगोशों ने उसे दूध बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही ही लंबकर्ण खरगोश के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला गजनायक चतुर्दत्त मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूं। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दत्त चतुर्दत ने पूछा, पूछा भाई, भाई क्या, क्या संदेश लाये हो तुम? बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले, पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दे तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ चतुर्दत्त को विश्वास ही नहीं हुआ उसने कहा चंद्रदेव है कहा, कहा? मैं, मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ लम्बकर्ण बोला उचित, उचित है, है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशो को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में, में पधार कर बैठे हैं। आइए आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चाला लम्बकर्ण चतुर्दत्त को रात में ताल पर ले गया उस रात पूर्णमासी थी ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है चतुर्द देखते ही घबरा गया चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें। तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है अपने भक्तों का दुख देखकर कर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है लंबकर्ण कर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ चतुर्दत्त डरते डरते पानी के निकट गया और सुंद चंद्रमा, चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा सु पानी, पानी के निकट पहुँचने आरोप पर, पर, से निकली हवा से भी पानी भी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बढ़ गया और विकृत हो गया यह देखते ही चतुर्दत्त के होश उड़ गए वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया ण तो इसी बात की ताक में था वह चीखा देखा देखा आपने आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए हैं वह क्रोध से रहे हैं और गुस्से से फट पड़े हैं आप यदि अपनी खैर चाहते हैं, तो अपने झुंड के साथ यहाँ से शीघ्र से शीघ्र प्रस्थान कर लीजिए वरना चंद्रदेव पता नहीं आपको क्या श्राप दे दे, दे। चतुर्दत्त तुरंत अपने झुंड के पास लौट आया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी बड़े नाम का चमत्कार वाचक स्वर भारती परिमल